नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आइए आगे बढ़ते हुए आज विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ हिमाचल से पधारे हुए हैं संजीव कुमार जो एसडीएम हैं श्री ज्वालामुखी शक्ति पीठ से तो उनसे हम बात करेंगे तो आप सभी की तरफ से संजीव कुमार जी का बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में धन्यवाद रेडियो मधुबन मैं सबका आभारी हूं कि मुझे आज ये मौका मिला है कि मैं आज अपनी आवाज़ आप तक पहुंचा पा रहा हूं ये एक मौका ऐसा है कि हमने प्रोग्राम जो बनाया था हिमाचल से चलने का वो तो घूमने का प्रोग्राम था हमारा अहमदाबाद वहां पर हमारी मुलाकात हुई बहन कैलाश से जी वहां पर हम गांधी नगर में उनके सेंटर में गए वहाँ पर हम रुके वहाँ पर हमारे को उनके विचारों से बहुत प्रभावित हुए उसके बाद हम दो दिन पहले यहाँ पर आबू में मेन जो इनका मुख्य सेंटर है वहाँ पर पहुँचे हैं मधुबन में तो यहाँ की जो जीवन जीवनचर्या है यहाँ के जो विचार हैं उनसे बहुत ही प्रभावित हुए हैं वैसे मैं बता दूँ कि मैं यहाँ से बहुत दूर हिमाचल प्रदेश में हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में अधिकारी के रूप में कार्यरत हूं। वहाँ पर कांगड़ा ज़िला में श्री ज्वाला जी शक्तिपीठ है वहाँ पर हमारा कार्यालय है वह वहाँ पर आजकल मैं कार्यरत हूँ संजीव जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आप ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विचारों से प्रभावित हैं और गांधीनगर का सेंटर देखते हुए आप यहाँ माउंट आबू खास करके शांतिवन में आप पहुँचें जहाँ पर आप दो दिन से इन चीज़ों को देख रहे हैं आध्यात्मिक ज्ञान को सुन रहे हैं तो चलिए अच्छी बात है कि आप एक अच्छे जगह पे आए हैं और कुछ अच्छी बातें आप लेकर जाएंगे तो जाते जाते मैं ये कहूँगा कि अभी जो परिसर आपने देखा है इसके अलावा जैसे कि आप अपने जीवन में एडमिनिस्ट्रेटिव में काम कर रहे हैं एक विशेष रूप से आपको लोग सम्मान करते हैं आपका पद को बहुत इंपॉर्टेंस है तो वहाँ पर आप सोशल एक्टिविटीज़ किस तरह की कर रहे हैं अभी जी हाँ जो हमारा पद है वो एस एसडीएम, वो एक गवर्नमेंट का फेस होता है कि लोग जो है वो ये देखते हैं कि हम गवर्नमेंट से गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं और हमारे कोई भी ग्रीवेंस हैं कोई भी तकलीफ़ है तो इनसे मिलकर ये दूरी दूर हो जाएगी तो हमारा हर क्षण यही प्रयास रहता है कि कोई भी हमारे पास आए वो अपनी मजबूरी में ही हमारे पास इतने दूर घर से चलकर आता है तो उसकी मजबूरी को समते हुए उसकी समस्या का समाधान करने की कोशिश की जाए वो किसी को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो इसके साथ ही जो भी सरकार की स्कीमें होती हैं वो अधिकतर गरीबों को ऊपर उठाने के लिए होती हैं मजबूर लोगों की सहायता करने के लिए होती हैं तो हम बीच में उसमें एक निमित्त हैं एक मीडिया हैं कि सरकार की स्कीमों को लोगों तक पहुंचाएं व उनके कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाएं अच्छा इस इसके अलावा भी कुछ सोशल एक्टिविटीज़ में आपने भाग लिया हो तो उसके बारे में बताइए हाँ सोशल एक्टिविटीज़ हमारे साथ साथ ही चलती रहती हैं क्योंकि समाज में हम ऐसे कार्यरत तो होते हैं कि लोगों से सीधे जुड़े होते हैं जी सरकार हमारी द्वारा ही अपने कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाती है तो हमारा लोगों से सीधा संपर्क रहता है तो जो भी सामाजिक कार्य होते हैं जैसे अभी लेटेस्ट चल रही है वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं। नहीं। तो उसमें भी हमने बहुत से कार्यक्रम किए हैं उससे पहले शिक्षा के बारे में शिक्षा के प्रसार के बारे में और जो बाहर से लोग आए थे अप्रवासी जिनको बोलते हैं जी जी। उनके उत्थान के बारे में भी हमने कार्य करने की कोशिश की है और अध्यात्मिक दिशा में जाएँ तो मैं वहाँ पर असिटेंट कमिश्नर टेंपल भी हूँ और ज्वालाजी ट्रस्ट का मैं वहाँ पर मुखिया अधिकारी हूँ तो वहाँ पर भी हमने लोगों की सुविधाओं सुधा, के लिए श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए बहुत से प्लान तैयार किए हैं और उनमें अधिकतर में कार्य चल रहे हैं अच्छा ये जो ज्वालामुखी शक्ति पीठ है ये जो ये ट्रस्ट है जी हाँ ये एक ट्रस्ट के माध्यम से काम करता है और ट्रस्ट का चेयरमैन वहाँ का एस होता है तो उस तरफ से मैं वहाँ पर आजकल चेयरमैन हूँ और हमारी ट्रस्ट में कुल 20 अधिकारी होते हैं उसमें अच्छा। से कुछ अधिकारी और कुछ सामाजिक कार्यकर्ता लिए जाते हैं अच्छा अच्छा तो पूरे साल भर में इन लोग किस तरह की गतिविधि करते हैं ट्रस्ट के माध्यम से ट्रस्ट का मुख्य कार्य होता है कि जो भी हमारे श्रद्धालु आते हैं मंदिर में उनको अच्छे से अच्छी सुविधा प्राप्त हो किसी को कोई मुश्किल पेश ना आए इसी के साथ शक्तिपीठ में रहने की सुविधाएँ और श्रद्धालुओं को खाने पीने की हर तरह की व्यवस्था का वहाँ पर इंतजाम करना होता है और साथ में ये बताना चाहूँगा कि हमारी जो ट्रस्ट है ज्वालामुखी में वो सामाजिक कार्य में इस वक्त एक डिग्री कॉलेज वहाँ पर चला रही है एक संस्कृत कॉलेज वहाँ पर चलाया हुआ है लोगों को ठहरने के लिए वहाँ पर एक विश्रामालय बनाया गया है और जो हमारा कॉलेज है उसमें डेढ़ हज़ार विद्यार्थी अभी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं क्या बात है? तो okay. इस तरह लोगों को सुविधाओं के लिए सामाजिक सुविधाओं के लिए भी ख्याल रखा जाता है और इसके साथ ही जो श्रद्धालुओं से हमारे आय प्राप्त होती है उसका पूरा ध्यान रखा जाता है उसका ऑडिट करके और उसको सही दिशा में सही कार्य में खर्च किया जाता है बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं चलिए आगे बढ़ते हैं इन फ्यूचर आने वाले समय में किस तरह की बातें या किस तरह का इवेंट्स आप लोग करने वाले हैं आने वाले समय में हमारे को हमेशा हर तरह के नए कार्य करने के लिए कुछ ना कुछ तैयारी करनी पड़ती है हमारा फील्ड इस तरह का फील्ड है कि यहाँ पर जब एक बार हम ऑफिस पहुँच जाते हैं तो बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम बन जाता है परंतु फिर भी आगे की दिशा में हमारे को कुछ ना कुछ सोचते रहना चाहिए वो वहाँ पर अगर ज्वालामुखी के टर्म में मैं बताऊँ तो वहाँ पर हमने टूरिस्ट के लिए एक तो झूला जो रोप वे बनाने का वहाँ पर हमने प्लान किया है। प्लान किया है और उसके साथ ही श्रद्धालुओं को और व्यवस्था ठहरने की व्यवस्था के लिए हमने नए प्लान किए हुए हैं एक मल्टी कम्प्लेक्स पार्किंग कम्प्लेक्स बनाने की हमने अभी फ्यूचर में तैयारी की है अच्छा अच्छा चलिए अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छी बात है और मुझे लगता है कि हमारे जो सुनने वाले हैं वो भी इन चीज़ों को यहाँ बैठे बैठे हिमाचल का दर्शन कर रहे होंगे आपके द्वारा तो मैं चाहूँगा कि हिमाचल जहाँ आपका ये शक्तिपीठ है और उसके आसपास के एरिया के बारे में ज़रूर बताएं ताकि वो समझ जाए कि हिमाचल ऐसा है बिल्कुल ठीक है <laughs> हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है जी जी तो वहाँ पर सभी जगह जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ आपको देवी देवताओं के दर्शन करने को मिलेंगे अच्छा वहाँ पर अधिकतर हिस्से में काफ़ी बर्फ पड़ी रहती है ठंडी बहुत होती है परंतु गर्मियों में अगर घूमने के लिए एक बहुत ही उचित स्थान है नहीं, नहीं। तो जो जहां मैं पोस्टर्ड हूँ अभी ज्वालामुखी में वो कांगड़ा ज़िलों में पड़ते हैं उसके आसपास बहुत से प्रसिद्ध शक्तिपीठ हैं जिसमें नैना देवी ब्रजेश्वरी देवी चिंतपूर्णी मुख्य स्थल हैं इसके साथ ही वहाँ पूरे विश्व प्रसिद्ध मनाली पर्यटन स्थल शिमला और खजियार ये अन्य प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है आ, अच्छा राजस्थान यहाँ आबू से माउंट आबू के आसपास से लोग अगर आपके हिमाचल में जाना चाहते हैं तो कैसे जाएं? किस किस तरह का रूट है माउंट आबू से जाने के लिए यहाँ से सीधा बड़ोदरा और जम्मू तभी ट्रेन से जिस माध्यम से हम आए हैं वो एक उचित माध्यम है दूसरा तरीका ये है यहाँ से कोटा और दिल्ली होते हुए हम चंडीगढ़ के पास से ही शुरू हो जाता है हिमाचल वहाँ से भी पहुँच सकते हैं मैंने अभी अभी एक पुस्तक भी हिमाचल ए, स्पेशली ज्वालामुखी के बारे में पहले नवरात्रे को ही रिलीज की है अच्छा हाँ तो उसका नाम है श्री शक्तिपीठ ज्वालामुखी इतिहास और परिचय अच्छा अच्छा तो जल्दी ही वो भी ऑनलाइन नेट पे भी मिल जाएगी अगर क्लिक करेंगे उसमें शक्तिपीठ ज्वाला के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढेंगे तो ये लिंक कनेक्ट हो जाएगा अच्छा। उसमें विस्तार पूर्वक ज्वालामुखी और उसके आसपास के मंदिरों के बारे में और आने जाने के बारे में कैसे आ सकते हैं क्या वहाँ पर सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं ये डिटेल दिया गया है चलिए बहुत अच्छी बात मुझे लगता है कि हमारे दोस्त अगर हिमाचल घूमना चाहते हैं तो इस तरह से आप जो है ट्रेन से भी जा सकते हैं बाय बस भी जा सकते हैं बाय रोड भी जा सकते हैं तो और अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट पर भी लिंक से इन चीज़ों को देख सकते हैं और अच्छी तरह से अपनी यात्रा सफल कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर लूँगा एक छोटा सा विराम उसके बाद फिर से जुड़ते हैं संजीव कुमार जी से और जानते हैं हिमाचल के बारे में और भी कुछ खास बातें आप सुन रहे हैं ब्रह्मकुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधोबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो स्कराते रहो दीद जवानों का अलबेलों का मस्तानों का इस देश का प्यारो इस देश का प्यारो क्या कहना ये देश है दुनिया का गहना की यहाँ भोली शक्लें हीरो की यहाँ गाते हैं रांझे यहाँ गाते हैं रांझे मस्ती में मचती है धूमे बस्ती में झूलों की राहों में कतारे फूलों की यहाँ हंसता सावन में यहाँ है सावन बालों में खिलकी हैं कलियां गालों में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 दिलदार रह हम दुश्मन के लिए तलवार रहा हम मैदान अगर हम मैदान अगर हम डट जाएं मुश्किल है कि पीछे हट जाएं आप सुन रहे हैं कुमारीज का का सामुदायिक रेडियो रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हम बात कर रहे हैं संजीव कुमार जी से जो एसडीएम की पोस्ट पर अब है और हिमाचल प्रदेश में है और काफी अच्छी बातें वो बता रहे हैं ज्वालामुखी शक्ति के बारे में उन्होंने जानकारी दी जहां पर उनकी पोस्टिंग है तो आइए जानते हैं कि एक बड़े पोस्ट पे होने के बाद किस तरह का आपका जो दिनचर्या है वो रहता है कंटिन्यूस आपके प्रोग्राम्स होते हैं तो आप सब चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं ये एक मैं समझता हूँ कि अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आप कोई भी कार्य आसानी से कर पाते हैं क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि हमने ये कार्य करना है और ठीक ढंग से करना है जैसे यहाँ पर भी हमारे को यही सबसे सुनने को मिला है कि हमारा एटीट्यूड जो है पॉजिटिव रहना चाहिए सोच जो है सकारात्मक होनी चाहिए तो अगर हम सकारात्मक सोच लेकर चलते हैं तो मेरा ये मानना है कि कार्य कितने भी अधिक हों सब अपने आप ठीक होते जाते हैं क्योंकि हमारी सोच रहती है कि हमने इनको ठीक ढंग से करना है तो हमारा कार्य दिनचर्या तो काफ़ी व्यस्तम होती है क्योंकि दफ्तर का समय जैसे नॉर्मल होता है उसमें तो लोग मिलने वाले आते रहते हैं लगातार और उसके बाद हमारे को अपने अतिरिक्त कार्य करने होते हैं जैसे कि हमारा कोर्ट का कार्य होता है रेवेन्यू कोर्ट लगता है हुँ, हुँ। तो उसके केसेज सुनने होते हैं उनके डिसीजन लिखने होते हैं और अलग अलग जगह पे विजिट करनी होती हैं वहाँ पर सब डिवीजन की जितनी भी कोई कमेटीज़ बनती हैं उनमें अधिकतर में चेयरमैन पद जो है वो एस को सौंपा जाता है तो वो अलग अलग कमेटी का जो कार्य है वो भी दिखाना पड़ता है लग-लग स्पॉट विज़िट करने होते हैं और किसी भी हमारे एरिया में कोई आपत्ति आ जाती है विपत्ति आ जाती है तो वहाँ पर स्पॉट पे पहुँच के लोगों की सहायता करना भी हमारा मुख्य कार्य माना जाता है और उसके लिए हम कोशिश करते हैं तो अगर हम कोशिश करते हैं तो उसमें हमेशा कामयाबी होती है एक और बात मुझे याद आ रही है कि हिमाचल प्रदेश में बर्फ वगैरह सब ज़्यादा अगर होता है या फिर लोगों का जो डिजास्टर जिसको कहते हैं आपदाएं आती रहती हैं हाँ तो उस समय आपका क्या तैयारी होता है किस तरह का जो प्रबंधन है वो किया हुआ है वहाँ पर हाँ जी डिजास्टर मैनेजमेंट का प्रबंधन जो है जी वो आजकल नेशनल लेवल से लेकर नीचे विलेज लेवल तक आजकल बहुत अच्छी तरह से भारत सरकार ने एक सिस्टम बना दिया है जी जी। तो उसके लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं हमारे नीचे स्तर के कर्मचारी से लेकर ऊपर के सब अधिकारी को अपना अपना कर्तव्य उसमें समझा दिया गया है उसमें सब डिविजनल लेवल कमेटी होती है एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी होती है और स्टेट में स्टेट लेवल कमेटी होती है तो कोई भी इस तरह की कोई आपत्ति या विपत्ति आती है तो सभी अपने अपने ढंग से अपने अपने कार्य में शुरू हो जाते हैं यहाँ पर मैं एक आपको एक्सपीरियंस जी जी एक्स्पिरेंस चाहता <laughs> इससे पहले मेरी पोस्टिंग चंबा जिला के जो हिमाचल का सुदूर जिला है जी, बहुत बॉर्डर चीन के साथ जिसका बॉर्डर चल रखता है वहां पर मेरी पोस्टिंग थी वहां पर अधिकतर समय बर्फ पड़ी रहती है मतलब साल में नौ महीने बर्फ पड़ती है अच्छा खाली तीन महीने के लिए वहाँ के रास्ते खुलते हैं जिससे हम बाहर की दुनिया से मिल सकते हैं आ जा सकते हैं तो वहाँ पर मेरी पोस्टिंग थी वहाँ पर अचानक एक बार बहुत सा हिमखंड बर्फ़ भी बहुत जब भारी जम जाती है नहीं, नहीं। तो उसमें अपना भार सहना करने की वजह से वो स्लाइड कर जाती है तो पहाड़ी पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमा होगी वो ऊपर से स्लाइड करती आई और एक पुल को बहा कर ले गई तो जैसे ही वो पुल ही एक माध्यम था इधर से उधर उधर लोगों को कनेक्ट करने के लिए तो पुल बहने की वजह से जो उधर के लोग थे वो परे ही रह गए और इधर के इधर ही रह गए स्कूल में भी कोई लोग जो परे साइड स्कूल गए थे वो उधर ही, ही फंस गए तो आपातकालीन स्थिति हो गई तो हमारा उस टाइम माध्यम भी वहाँ से जो कम्युनिकेशंस के थे अपने हेडक्वार्टर्स के साथ वह भी बहुत वीक थे अच्छा फिर भी हमने कोशिश करके वहाँ पर अपना संदेश पहुँचाया और अपने स्तर पर हमने युद्ध स्तर पर उसकी पुल को बनाने की कोशिशें देखो एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस होगा हाँ। कैसे कि हमने डीएफओ और एक्शन से साथ मिलकर और सभी वर्कफोर्स को एक जगह इकट्ठा करके पेड़ों से अपना एक पुल बनाया अच्छा बहुत बड़े बड़े पेड़ जड़ के पास से काटे और उनको यह जो नीचे बर्फ के साथ ढह गए थे उनको उपयोग किया और उनसे ही एक आर्टिफिशियल पुल बनाया और आने जाने के लिए लोगों को हाँ इसमें वाहन तो नहीं जा सकते थे मगर लोगों को आने जाने की सुविधा हुई और उसके बाद वहां पर जो फोर्सेस थी ग्रिफ फोर्सेस होती हैं उन्होंने टेक ओवर किया एक हफ्ते बाद और उन्होंने अपने पुल का कार्य शुरू किया अच्छा अब बन गया पुल हाँ उसके बाद पुल उन्होंने एक महीने में बना दिया एक महीने बना दिया <laughs> चलिए बहुत अच्छी बात है यही कि इमरजेंसी में किस तरह से हम अपनी जो क्षमता है उसका उपयोग करके लोगों को जल्दी से राहत पहुँचाएं यही हमारा मेन मकसद होता है तो ये आपने करके दिखाया चलिए बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके और जैसे कि हम लोग सर्विसेज की बात करते हैं तो जो जैसे समय के अनुसार नीड होता है वो इम्पॉर्टेंट है कि वाट उस समय वो चीज़ें आप करते हैं तो लोगों को राहत मिलती हैं तो इसके अलावा वहाँ की जो हिमाचल प्रदेश की जो संस्कृति हैं या कल्चर जो है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए हाँ हिमाचल प्रदेश का जो संस्कृति है वो बाक़ी दुनिया से थोड़ी सी भिन्न है वहाँ पर ठंड की वजह से लोगों को अलग तरह का खान पान होता है क्योंकि गरिष्ठ भोजन वहाँ पर अधिक आवश्यकता है क्योंकि उनको अधिक ऊर्जा चाहिए जिससे उनका तापमान मेनटेन रह पाए और अपने कपड़े पैर पहनने के लिए ही वस्त्र ज़्यादा यूज़ करते हैं उपयोग करते हैं इसके साथ ही साथ वो जैसे समय उनको बीच में मिलता है वो अपने उत्सव त्यौहार मनाते रहते हैं और वहाँ के बहुत सारे उत्सव और त्यौहार संसार में प्रसिद्ध हैं जैसे सुजानपुर का होली मेला है बैजनाथ की शिवरात्रि है और कुल्लू का दशहरा है ये संसार सारे संसार में प्रसिद्ध है उनको बड़ी धूमधाम के साथ लोग नाटी डाल के पूरा पूरा दिन नाचते गाते अच्छा। उनको व्यतीत करते <laughs> नया रिकॉर्ड बना है वो है कुल्लू का दशहरा में एक साथ बहुत हजारों लोगों ने सबसे ज्यादा अधिक लोगों ने एक साथ नाटी का जो प्रदर्शन किया है किस तरह का था वो क्या थीम था ये कुल्लू के दशहरा के उत्सव के ऊपर पूरी घाटी के लोग इकट्ठे हुए थे और उन्होंने एक साथ एक ही धुन पर इकट्ठे नृत्य किया है अच्छा इसका ये विश्व रिकॉर्ड <laughs> चलिए बहुत अच्छी बात है और आप हिमाचल प्रदेश की जो संस्कृति है या कल्चर है उसके बारे में थोड़ी सी बातें आपने बताया वहाँ का संगीत के बारे में कुछ बताइए वहाँ पर संगीत <laughs> के अलग पुराने अभी तो लोगों ने नए नए मॉडर्न तरीके को अपना लिया है परंतु पुराने वाद्यंतर वगैरह उनके अपने ही ढंग से वहाँ पर हैं किस, किस तरह का जो वाद्य यंत्र है थोड़ा सा बताइए वाद्यंत्र में अधिकतर नगाड़े ढोल और अभी मैं नाम भी सभी का नहीं बता पाऊँगा परंतु पुराने अधिकतर लुप्त होते जा रहे हैं मंदिरों में और पुराने हमारे आदिवासी एरियो में अभी भी पुराने वाद्य यंत्र हैं उन्हीं का उपयोग करते हैं अच्छा वहाँ का जो लोक गीत है उसमें जो फेमस लोक गीत है उसकी कुछ एक लाइन सुना दीजिए के बहुत सारे लोगों गीत जो आपको पसंद है वो लाइन सुना दीजिए ठंडी ठंडी हवा चूल दे चूल दे डालू दे चूल दे, दे चीला देू वह जीना कंगड़े ठंडी ठंडी हवा चुल, चुल दे चुल चीलों के डाड़ू जीना कॉँगड़ेगा banke banke de perdu soniyana hasi kar danga हो कन्ने गंदे चाँदे पहाड़ी कीत गंदे कीत पहाड़ी जीना कांगड़े दा जीना कांगड़े दा जीना कांगड़े दा जीना कांगड़े दा रानी तूत जा पास हरियाली बगदे नदियां चरने पूती कुन बाजू बगीचे पूती मैकन बाजू बगीचे जीना कंगड़े जीना कंगड़ेगा जीना कंगड़े जीना, जीना, जीना, जीना, जीना कंगड़े अंबर उठते उड़ पंछी उड़ते जा अच्छा लगा संजीव जी बहुत ही अच्छा जो गीत है संगीत है उसके बारे में आपने जानकारी दिया और एक लाइन आपने गा भी दिया उसके साथ हमने गीत को भी सुना बहुत ही अच्छा सुमधुर गीत आपने गाया वहाँ का जो प्रदेश है उसको जोड़ता हुआ वो गीत था तो अच्छा लग रहा था काफ़ी चलिए आगे बढ़ते हैं और जाते जाते मैं कहूँगा एक अपने जीवन से जुड़ी हुई कोई विशेष बात जहाँ पर हम लोगों को एक मोटिवेशन मिले एक घटना के बारे में या अपने घर की कोई बात हो वो बता मैं अपने जीवन के बारे में एक छोटा सा अपना पास्ट के बारे में बताता हूँ जी जी इससे पहले शायद बहुत कम लोगों को ज्ञात होगा मैंने डिफेंस सर्विसेस में इंडियन नेवी में सेवा दी है अच्छा अच्छा और वहाँ पर सेवा देने के पश्चात मैंने टीचिंग ज्वाइन की थी और सैनिक स्कूल कपूरथला में दो वर्ष तक वहाँ पर अध्यापन का कार्य किया है जी। उसके बाद दो वर्ष के पश्चात मैं कॉलेज में एज ए लेक्चरर चला गया था और उसके बाद मेरे दिल में था कि किस तरह से अधिकतर लोगों से जुड़ने का कोई माध्यम हो नहीं, नहीं। तो मेरी इच्छा थी ये कि मैं प्रशासनिक सेवाओं में जाऊँ तो कॉलेज में रहते रहते ही वहाँ पर मात्र छः महीने मैंने कार्य किया और मेरी प्रशासनिक सेवा के लिए चयन हो गया था तो मैं अपने इस माध्यम से आपके रेडियो मधुबन के माध्यम से लोगों को ये कहना चाहूँगा कि अगर आप जिंदगी में हर कदम आगे बढ़ने के लिए सोचते रहें तो अवश्य आप आगे की मंजिलों को प्राप्त करते रहेंगे और अपना बहु या आयामी चरित्र बनाने की कोशिश करें जो भी नया मिले उसको सीखने की कोशिश करें और सीखने की कोई उम्र नहीं है सीखने की कोई भी लिमिट नहीं, लिमिट नहीं। जितना आप सीखेंगे उतना वो आपको और अधिक प्राप्त होता रहेगा मेरे को अभी खुद लगता है कि मैंने अभी बहुत कुछ सीखना, सीखना है।, है क्योंकि आज जैसे ही हम शांतिवन में पहुंचे तो यहां से एक से एक प्रतिभा के धनी लोगों से हमारी मुलाकात हुई <laughs> तो हम अपने आप को अभी भी पा रहे हैं कि हम कहीं स्टैंड नहीं करते हैं तो इस तरह से रेडियो मधुन के द्वारा मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि जिंदगी में हमेशा सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो क्या बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया कि लाइफ पूरा जो है आप सीख सकते हैं बस इच्छा होनी चाहिए सीखने की चलिए जाते जाते मैं कहूँगा कि कभी मुश्किल घड़ी में कोई भी ऐसा सिचुएशन आ जाता है जहाँ पर हमको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता तो उस समय आप कहाँ से मोटिवेशन लेते हैं किससे आपको प्रेरणा मिलती है कोई भी मुश्किल घड़ी हो तो हर किसी के लिए एक परमात्मा परमात्मा ही एक मोटिवेशन का सहारा होता है परमात्मा का नाम और शुद्ध हृदय से अच्छा कार्य करने की इच्छा रखें तो मेरे को लगता है कि मुश्किलें दूर होती रहती हैं क्या बात है संजय जी बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया और हमारे दोस्तों को काफ़ी अच्छी बात है आपने दो मैसेज दिया मुश्किल घड़ी में आप परमात्मा को साथ रखिए और सकारात्मक कार्य करते जाएं तो आराम से आप जो है हर मुश्किल को पार कर सकते हैं और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है हरदम आप सीखते रह सकते हैं और सीखने की इच्छा आपके अंदर बनाए रखें ताकि आप नए नए चीज़ें सीखते जाएं और आगे बढ़ते जाएं ये मैसेज था संजीव जी का बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़कर आपने बहुत अच्छी जानकारी अपने कुछ अनुभव हमारे साथ शेयर किया इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया नमस्कार धन्यवाद रेडियो मधुबन बहुत बहुत धन्यवाद तो दोस्तों चलिए आज के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर आपके साथ होंगे आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडोमा दुबान नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मुस्कराते रहोल रुत हसती हो कि सुना देश है मेरा देश है मेरा देश है मेरा सुना देश है मेरा देश है मेरा देश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 हवाए रंग बिरंगी कितनी चुनरिया उड़ उड़ जाए पन पर पनहारन जब गगरी भरने आए मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए लसन लो कदम कदम पे है मिल जानी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 देखे मिले मेलों में नट के तमाशे कुल्फी के चाट के ठेले कहीं मिलती मीठी गोली कहीं चुरन की है पुड़िया भोले भोले बच्चे हैं जैसे गुड्डे और गुड़िया और इनको रोज सुनाए दादी नानी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 है वो यहीं कहो जाता है जो कहीं से आता है फिर देश को मैंने देखा तिर देश को मैंने जाना तिर देश को हमेरा हो जैसा देश है तेरा ऐसा देश मेरा पा जैसा देश है तेरा ऐसा देश है मेरा हो जैसा देश है, तेरा, देश है मेरा